करेंगे जो व्यक्ति जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसको उसी के अनुसार पुरुषार्थ परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है ने सुना होगा ये जाना होगा कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर अनेक देशों के लोग चढ़ना चाहते हैं और चढ़ते चढ़ते उनके प्राण भी चले जाते आपने जाना है कभी सुना है केवल वहां पर मुख्य धन यश कीर्ति मिलेगी इसलिए वो ऐसा करते या नहीं करते और केवल इतने मात्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं अब कल्पना कीजिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए कितने लोग ऐसी आहति देते हैं इसके संबंध में अपने आप को देखिए कि आप कितनी आहुति देते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जबकि पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने वाले हजारों लोग हो सकते हैं और सैकड़ों के प्राण जा सकते हैं इसी प्रकार से अपने अपने देश में युद्धों में कितनी भयंकर अवस्थाओं व्यक्ति अपने प्राणों को समाप्त करते हैं उनकी संख्या लाखों हो सकती है पर ईश्वर प्राप्ति इन लोगों के त्याग से अत्यंत कठिन है लौकिक स्तर पर युद्ध में मरना पर्वतों की चोटियों पर चढ़ते हुए प्राणों का दे देना अंतरिकिया यात्रा में मर जाना विविध प्रकार से प्राणों को स्वाप्त करता है व्यक्ति पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए लाख लोगों में से एक की भी हिम्मत नहीं है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करें ये इतनी कठिन है आप कितना परिश्रम करते हैं आजकल आप कितने इच्छुक हैं कितनी तीव्र जिज्ञासा है आप कितने आदेशों का पालन करते हैं कितना त्याग है मान से आप कितने उठे। कर्म आपने कितने ऊप जब निष्कर्म किल के तो आप अपने तु लगभी दे किमेना अंश मिलेगा किं किमत्र से मिलेगा इ हेतु इणे योगी नी बनते लौकिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर सकता है यश कीर्ति धन भोग मिलेंगे इसलिए जीवन खपाता है एक बौद्धक अपने जीवन को इसलिए झोकता है कि मुझे यश मिलेगा धन मिलेगा सम्मान होगा देश देशांतर में मेरी कीर्ति फैलेगी इतिहास बनेगा मेरा परिवार धन धा से परिपूर्ण हो जाएगा ऐसे वैज्ञानिक लोग भी विज्ञान की खोज करते या नहीं करते ये उनका लक्ष्य होता परंतु याद रखिए ब्रह प्राप्ति करने वाला व्यक्ति धन मिलेगा परिवार परिवा पलन पोषण होगा कीर्ति मिलेगी इतिहास बनेगा लोग मुझे अच्छा कहेंगे इन को बनाके कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता यदि होता है तो विफल हो जाएगा कितना कठिन दिखता न समया फिर बोल क्यो जि यके हो नीद आर कु का अधिक के है प्रारम्भ व्यक्ति आलसी व्यक्ति थक्ता नहीं वीथता आलसी लोग जल्दी थकते हैं, तो फिर तु सुनि ये ईश्वर प्राप्ति तलवार की धार क्यों मानी जाती है क्षूर धारा निशिता दुर्या दुर्गम पथस्तथ कवयो वदन। ये प्राचीन इतिहास की घटना अथवा आलंकारिक भाषा दोनों प्रकार से व्याख्या हो सकती है नचिकेता की उसमें इतने लंबे प्रकरण के पश्चात यमाचार्य ने जो नचिकेता को कहा था और कब कहा था वो उसने ये कहा सारी भूमिका तू राज्य ले ले और आत्मा परमात्मा को छोड़ दे नचिकेता ने कहा मुझे सारी भूमिका चक्रवर्ती राज्य मुझे नहीं चाहिए मुझे तो आत्मा परमात्मा बताओ इतना त्यागी व्यक्ति ब्रह्म विद्या को सीखता है इसमें आप घबराना नहीं ये मैं एक आदर्श व्यक्ति की बात कर रहा हूं अच्छा ईश्वर प्राप्तिकता है इस जन्म कुस जन्म केगे कु पाच प्रतिशत दश प्रतिशत केगे को आगे बेगा अगले जन्म में सही, अगले मे निराशवादी ने परिणाम अग्रे दो चार बाते सी क चे जना प्रेम पति पत् भाई बहन ये जाते आरम् देग सिद्धान्त आराम आरामिलेगा सुख मिलेगा वो जाति जितना अंश के जाओगे उतना ही व्यक्ति परिवार समाज में वो आपको बहुत शांति प्रद हो जाएगा जितना अंश सीखोगे निराशा की बात तो सोच नहीं, नहीं, पर आपको दिखाना है ऊंचा आदर्श अंतिम चरम लक्ष्य उसको भी समझना चाहिए क्योंकि आप एक दो चार अंकों को प्राप्त करते हुए उस शत प्रतिशत उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो वो बतानी पड़ेगी कि देखो आपको वहां जाना है कितने दिन में जाओगे ये अलग बात है तो नचिकेता के इतिहास से महर्षिदान के इतिहास से आप समझ सकते हैं तो उसमें जब इतना परीक्षण हुआ नचिकेता का सब कुछ ही उसको देने की बात कह दी पुनरअी नचिकेता कहता मुझे चक्रवर्ती राज्य भी नहीं चाहिए मुझे तो परमात्मा आत्मा का स्वरूप बता दो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उस समय इतने परीक्षण के पश्चात यमाचार्य ने क्या कहा था वेदा तदीसी सर्वाणी च यद वदंती यद यो ब्रह्मचर्य चरंती तत् पदम संघ्रेण ओ मित्रे ये पाठ उसने सुनाया था हे नचिकेता सर्वे वेदा यद पदमा मनंती पद शब्द का अर्थ यहां पर ईश्वर है मोक्ष है मुक्ति है क्या समझे आप व्याकरण में चलोगे तो सुपतिगंतम पद राम एक पद हो गया और गच्छ पद हो गया हिंदी में राम ये पद है जाता है ये भी पद है ये भाषा विज्ञान में पद कहते हैं शब्द को जो अर्थ रखता है कुछ न कुछ चाहे वो किसी का नाम बताने वाला हो और चाहे कोई आपको बताने वाला हो उसको क्या कहते हैं पद बोलते हैं सभी भाषाओं सुंग संस्करण है तो यहां पद शब्द का प्रयोग उस शब्द के लिए भी होता है जो सार्थक शब्द होता है पद शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं तो यहां पद शब्द ओम जो है ओम ओम जो शब्द है ये जो लिखा हुआ लिखिए होता है ये भी पद है ओम जो शब्द है यह भी पद है न्तु या जो नचिकेता को जो पदशब्द से बताया बता गो ओं शब्द नह ईश्वर है वो सर्वे वेदा यत् पदमामनन तद् विष्णुः परम पदम सदा पश्यन्ति सूरया फिर आगे कहा सारे वेद चारों वेद जि भगवान् का वर्णन कते है मुख्य रूपे और गौण सर्वे वेदा यत पदमा मन्ति तपांसी सर्वाणी चर्द वदंती सारे तप त्याग उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं यदि क्षण तो ब्रह्मचर्य जिसकी इच्छा प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी रहते हैं गृहस्थी बनते हैं वान बनते हैं संन्यासी बनते हैं अर्थात चारो आश्रम इसकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तथ ते पदम तथ वह पद वो ईश्वर ओम है सच्चिदानंद है ऐसा जानना उसके पश्चात देखना आप इसके बताने के पश्चात फिर वो क्या कहते हैं आचार्य है? उठत जागृत प्राप्त व्रा निबोधत क्षुर धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त कवयो वदंती इसके पीछे कहते हैं ए नीचेता सुनो तुमने ओम को तो समझा हाँ अब ध्यान दो उत्तिष्ठता सुसज्जित हो जाओ जाग जाओ अविद्या को उखाड़ के फेंक दो जागने का से नींद खोलना नहीं ज्ञान को उखाड़ो विद्या को उपस्थित करो ये जागना है उत्तिष्ठता है जागृत है प्राप्त वरान निबोधता है प्राप्तवर कौन है जो तत्व वेता योगी हैं ऋषि हैं सत्या सत्य को जानते हैं उन प्राप्यवरों को प्राप्त करके उनसे ये ब्रह्म विद्या को अच्छी तरह सीखो प्राप्यवरान निबोधता है प्राप्तवर प्राप्ण तत्व वेताओं के पास जाओ और वहां से ज्ञान प्राप्त करो क्यों प्राप्तिवरा निबोधता क्षूर से धारा ये छुरे की धार है ब्रम प्राप्त करना चलना क्षूर धारा निशीता बड़ी पेनी है बड़ी कठिन है ये कितनी भयंकर दुर्ग है इसको जीतना कितना कठिन है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं सूरसे धारा छुरे की धार है और छुरे की धार के दृष्टांत तो बहुत दिए जा सकते हैं, पर एक छुरे की धार का दृष्टान्त ये बनेगा मुनु महाराज ने कहा सम्मानात ब्राह्मण नित्यम उद्विजेद विषाद किव, अमृत सेव ता आकांक्षित अवमान सर्वदा जो सच्चा योगी बनना चाता सच्चा ब्राह्मण बनना चाता ब्रह्मविद्या बना चाता योगम गति रता या रता है क्यात् ब्राह्मणे नत्यम् उद्विजे विषादिव सम् विश्वे तुल्य डरे अमृत से वचाकांक्षे और अमृत के तुल्य अपमान की के ये है तलिदं है को याफ़ि आ दिखा द बोलो जी क्यों जी की जमती है ये बात है कोई के बोलते क्यो नी नी को हा डरते क्यो ने तलवी धारकांश कर के जो आप हा ने हा गले मनम बु है ये तलव की धारकांश आप डर रहे हो किल्लु खेंगे तो ऐसी दिवालिया निकाली बैठा है तो उसे डर रहे हैं आप ये नहीं कहना चाहते हाँ जी हम तो बिल्कुल खाली है हम तो मान की तो इच्छा करते हैं और अपमान से बिस्किट ले डरते ये नहीं कहने के लिए तैयार पांच वर्ष का बच्चा भी लालायित है हाय मान हाय मान बूढ़ा भी संन्यासी भी जो विवेकी नहीं उनकी बात कर रहा हूं ये मैंने एक भाग आपको सुनाया है तलवार की धार ही है व्यक्ति मर जागा सब कुछ खो कुछोधेगा चक्रपति राज्य को ठुकरा देगा अपमानगा अपमान कूतोका विनाश इो खानपान भ्रष्ट हुआ और ए दूसरे का सम् विनाश कार्य दृश्यो धन की गति भ विनाश किया सुना तलि धार तो इतना याद रख लो असंभव बात नहीं है मनुष्य निकाल दो क्या इस तलवार की धारा पर नहीं चल सकते निश्चित रूपे नहीं चल सकते निराशावादी ताजिम मान्यताओं को बाहर फेंक दो परंतु एक बहुत बड़ी बाधाएं व्यक्ति व्यक्तिगत जो जीवन में अपनी कल्पनाओं से खड़ी करता एक बार मैं, वहां मैं स्टेशन पर खड़ा बडौदा मे वा स्टेश पा दृष्टान्त बकरी बडौदाीचले नीचे भाग मो तार गयेनो बाइक आये बकरी शर मिदन को तार उत्मू और उल् फिर वो भागने की कोशिश कर रही और निकलने की अब क्या निकलना था तो आप बकरी समी आ मया करा मध्यता मध दे ते मत सोचना स्वामीजि तु महे लेट् है सारी बा बे सह कोचता अकीरातन आ मरे बिजली तार मरे असरा ने भी ने बचनेक बकरी मरोगे या कर्तनवा लोक <laughs> ये मृष्टान्त योग दर्शन की बात याद रहे ना रहे। ये दृष्टान्त यादी व्यक्ति माता हृदय महोदय अच्छा ह दुन छोटी है मुनया बहु छोटी है महोद विद्वान् हु दुन मूर्ख महोदय सुन्दर ह दुन काली कचौरी वे वा बाता जाता गर्दनता जाता है बकरी में, में, में, में, में, में। वो मे मे मे मे मे मे बक्रीता हा मि ह मे बाय नी महा दुखी है ये स्वयं व्यक्ति जाल बनाता पस जाता पर ने तु न इच्छा नहीता इन् बातो ध्यान अ देखो आपने सुना है कि ये तलवार की धार है आपने भी सुना है तलवार की धार पर हम चल सकते मैंने भोत प्रयोग जो कि मीवन मोड दया कल्पना कर सकता अर्थ ये नीनाभिमान की बात का अर्थ ये लेना है। एक व्यक्ति स्थिति से वो प्रशंसा किल कि सुना रहे हैं अपनी प्रशंसा अर्थ नेना मेरा वक्ता कायि लेना चे कहताीव चला अहीस वर्ष अवस्था आप कितनी कल्पना कते है आप कितने पढ़े लिखे हैं हैं आप कितने अच्छे परिवार रहते हैने अहते समाज सम्बन्ध है व्यवस्था है की व्यवस्था है सारी सुविधा मे समीधा मे सुविधा बता मे पास ये सुविधायकाली का मि अग्रे तब ये चीज मिलती है और सारी दिशा को मोड़ के ईश्वरी सहायता नहीं मोड़ा मुझे तो ये बीस वर्ष या कितने कि तक कोई साधन नहीं मिले तु किम युवको त्यवन् बना वैश्विक ब्रह्मचारी बना सन्सि युव बना हारो लो प्रेरणा देकर दे इडाला और आज आको साधन मिले या कुछ मिले ये एक विद्यालय रूप दिया, तो अनेक ब्रह्मचारी तो आप क्या सोचते हैं, सोचने का है, मैंने क्या किया, ढङ्ग अपि है अोग्रो उखाड बालक उ सर्वदा मेरा कुचनी उन को, बीमार दोषो अविद्या मा अकर जश्ने सहायता दीय तया हू आगा ते ये सोचते कूठ न जि ऐसा डर लगता है तो मैंने अपने प्रयोग बताए और सारे प्रयोगों को आप देखें और ऐसा सोचे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और करना चाहिए सोचने का ढंग नहीं आता व्यक्ति को जब सोचने की रीति नहीं आती तो कितना ही बुद्धिमान क्यों बन जाए उसको उस व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखता उसके सोचने में दोष है वो दोष क्या है ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध सोचता है मुख्य दोष ये रहेगा गत ईश्वर ईश्वर आज्ञा ईश्वर इच्छा से, वो विरुद्ध दिशा में सोचता है, इसलिए उसका ईश्वर शरण बना सीने कीची ये, की ये मिज्ञान की अभ्यास हे जि गायत्री मंत्र को हम बोलेंगे ये विवेक का प्रकरण था अब ये उपासना का प्रकरण हमारे सामने उपस्थित है अब गायत्री मंत्र का पाठ हम करेंगे लंबे सुर में आप मेरे साथ चलना आगे पीछे नहीं होना लंबे सुर में करेंगे के साथ जोड़ते हैं ये क्यों अर्थ करने का अवकाश सुविधा उसमें ज्यो की त्यों बनी रहती है कुछ समझ में आया या नहीं आया देखिए एक दृष्टांत के रूप में जब हमने ये पाठ किया ईश्वर के साक्षित्व में ईश्वर समर्पित होकर के हमने ये पाठ किया धीयो तो इतने काल में हमने कहा हे भगवान हमारी बुद्धियों को फिर हमने कहा ने नमारी धीय बुद्धियों को फिर कहा प्रचोदयाज को लिया हमने लंबे काल तक और जब तक प्रचोदयात बोलते रहे प्रेरणा कीजिए ये अर्थ का विचार किया हमने बोला भू इतने काल में मन में क्या रखा आप प्राणों के भी प्राण हैं इसलिए लि जपकि लम्बे स्वरम कहलाती है अच्छा यह बाइे आप मनमेम् का पाठ कर लेते हैं या नहीं होता नहीं अच्छा पाठ के साथ अर्थ कर लेते हैं या नीता मन मे पाठ कोम का और अर्थ का विचार करना और ईश्वर के समर्पण रहना तीन काम करने होंगे तीन पाठ करना ओम का ओम सर्व रक्षक एक अर्थ लेना पहले सर्वरक्षक ईश्वर है ये अर्थ लेना और जैसे पिता को माता को गुरु को शिष्य सुनाता है ऐसे ईश्वर के सामने रखना अपने आप को ईश्वर समर्पण अच्छा अब आप एक प्रयोग करेंगे तीन प्राणायाम करेंगे भाई ये प्राणायाम जो आपने सीखा था और मन में ओम का जब करेंगे और सही तक अर्पण तीनों काम करेंगे भाई ये प्राणायाम तीन करेंगे आप मैं कुछ बोलू सुनने का अवकाश हो तो सुनो नहीं तो नहीं चलो आरम्भ करो आसन पे बैठ जाइए अच्छी प्रकार से आसन लगाइए एक दूसरे को छूए छूना छुण, नहीं तो आप पहले प्राण को बाहर फेंकेंगे नासिका के माध्यम से फिर मूल को ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे नए खींचे तो कोई आवश्यक नहीं फिर प्राण को बाहर रोक देंगे यथाशक्ति रोके रहेंगे फिर मन में ओम का केवल अर्थ सहित जब करेंगे और जितनी देर तक आसानी से रोके रोकेंगे फिर धीरे धीरे अंदर प्राण को ले लेंगे आरम्भ कीजिए पहले नासिका के माध्यम से प्राण को बाहर निकालो उसके पश्चात मूल को ऊपर खींचने का प्रयास करो प्राण को बाहर रोक करके और मन में ओम का ज अर्थ सहित ईश्वर अर्पित हके प्राण को नाशिका के माध्यम बाहर, बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देना मन में ओम का जप अर्थ सहित करना अपने आप को आत्मा को ईश्वर समर्पण रखना थोड़ी सी घबराहट होते ही प्राण को नासिका के माध्यम से धीरे धीरे अंदर ले लेना पूर्ण प्राण की पूर्ति हो जाने के पश्चात पुनः फिर दो बार प्राण को नाशिका के माध्यम से बाहर निकालना तीन प्राणायाम हो जाने के पश्चात पुनः फिर प्राणायाम बंद कर देना का जप फिर भी करते जाना तीन प्राणायाम करके प्राणायाम करना बंद कर दो और मन में ओम का जप अर्थ सही करते रहो अंत स्थिति में देखिए आपने योग दर्शन में पढ़ा था कि पांचों वृत्तियों को रोकना आपकी कौन सी वृत्ति उखड़ रही है जो ध्यान को नहीं जमने देती उसको जानो और उसको रोक दो पांच वृत्तियों में से कोई न कोई वृत्ति आपके ध्यान में बाधा उपस्थित करे रोको ताधा अपकि यस्सु भाई बताएंगे क्या कुछ सफलता मिली आपकी क्योच आप स्थिति बनी किसी कि क्या अनुभव होगा आपको पाठ कर पाए या नहीं मानसिक पाठ करने में कठिनाई होती है कई बार मानसिक जब करता हुआ व्यक्ति जो पाठ करता है उनका उसको छोड़ देता है फिर कभी पाठ करता है तो अर्थ को छोड़ देता है फिर पाठ करता है अर्थ करता तो ईश्वर समर्पण नहीं देता और किसी के साथ जुड़ जाता है ये तीनों बात समझ में आ रही है आपको पाठ हि न करना एकोष पाठ कर् का विचार करना दूसरा दोष पाठ भी करना अर्थ का विचार संबद्ध कि न ये तीसरा दोष इन दोषो जीवात्मा कति न ये दोष जीव के अस्लि पमात्मा जड न पाता संबन्ध स्थापत् न पा रहा। ये उन्नति को रोकने काण बना अब अ गायत्री मंत्र का गायन के माध्यम पाठ केगे औरगे किम गां मन है पमात्मा जुडा हु है कै ब गा वा व्यक्ति गाता आनन्द आता वो गामेवं आनन्द आ परमात्मा पर का आनन्दूटे हे हते यानि किला जी गाती है ना खूब अच्छा लगता है अच्छा गाती है ना इनको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा परमात्मा पर का संबंध दोनों से टूटा हुआ होगा यह नहीं होता यहां यह होना क्या चाहिए वो ईश्वर भक्ति का भजन भी हो गाने वाले का भी और सुनने वाले का संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए तब तो गाना है उपासना और भक्ति और नहीं गाना है वो ईश्वर की उपासना नहीं कहलाएगी मंत्र का भी है ये मंत्र भी बहुत अच्छा गाते हैं आप बोलते हैं संगत छ ध्रम कितना अच्छा बोलते हैं गाना है वो और अच्छा लगता है तू ने हाने उत्पन्न किया